माँ की बातें श्रीमती सरयोबाला सेन एक दिन सुबह माँ और गोलाब माँ गंगा स्नान करने जा रही थी गोलाब माँ ने कहा माँ तेल लगा लो माँ ने कहा मैं तेल नहीं लगाऊंगी गोलाब माँ के अनुरोध करने पर माँ ने कहा मेरे तेल लगाने पर सभी तेल लगाएंगे तेल लगाकर गंगा स्नान को नहीं जाना चाहिए एक दिन किसी स्त्री भक्त ने अनुतप्त होकर माँ से पूछा माँ हम लोगों के लिए क्या उपाय है माँ ने थोड़ा नाराज़गी प्रकट करते हुए कहा तुम लोगों के हर साल बच्चे होंगे थोड़ा सा भी संयम नहीं मेरे पास आकर हम लोगों के लिए क्या उपाय है कहने से क्या होगा माँ के रामेश्वर से लौटकर आने के बाद एक दिन मैंने उनसे पूछा माँ क्या देखकर आई हैं बताइए माँ ने कहा बहुत से लोग मुझे देखने आए थे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 और देवता के निमित्त पैसा निकाल कर रखा हम लोगों ने पूछा माँ आपने ऐसा क्यों किया आपकी इच्छा से ही तो सब होता है माँ ने कहा बीमारी होने पर देवताओं से मनौती मानने पर विपत्ति कट जाती है और जिसका जो प्राप्त है उसे वह देना पड़ता है मानिकलता मानिकतला के किसी भक्त के घर पर एक बार गौरी माँ असाध्य चेतक रोग से ग्रसित हो गई भक्त की माँ तथा अन्य सभी ने प्राण प्राण से उसकी सेवा की थी यह सुनकर माँ ने कहा आ कि माँ इस जन्म में ही मुक्त हो जाएगी गौरदासी की बीमारी में जिसने दीए की बत्ती भी उठा दी है वह भी मुक्त हो जाएगी